को कह दिया कि इंद्र आए तो बोलते ना गुरुजी नहीं मुलाकात नहीं कराना इंद्र आया गुरुजी से मिलना है बोले गुरुजी अभी नहीं है अब नहीं मिलेंगे तो इंद्र वापस आए अब मुसीबत में है और गुरुजी नाराज है और नहीं मिलते हैं तो मुसीबत पक्की हो गई एकदम शत्रु को और हिम्मत मिल गये और शत्रु ने धावा बोल दिया धावा बोल दिया तो बुरी तरह इंद्र भटकता रहा कहा गया वो आराव कहा गया राजा आदि महाराज जब पुण्य होते और गुरु की कृपा होती तो आदमी यशस्वी होता है होता है और वही पुण्य के प्रभाव से गुरु कृपा के प्रभाव से इतना यशस्वी तेजस्वी हुआ और उसको भूल कर फिर अहंकार में आ गया तो कृपा वापस तो फिर वही हाल थे पुनः मुसको भा जैसे थे वैसे भटकने लगे भटकते भटकते भगवान नारायण के पास आए अनुनग ने क्या नारायण ने कब तो तो गुरु का ठुकराया हुआ मैं क्या कर सकता नर अंध हैं गुरु को कहते और हरि को कहते और गुरु रूठे हरि हरि रूठे रूठे गुरु ठावर है, गुरु नहीं ठोर तो जैसे गंगा में स्नान करते समय और तीर्थों का स्मरण नहीं करना चाहिए गंगे मात की जय बोलना चाहिए ऐसे गुरुद्वार पे और गुरु मंत्र लिया है तो हूँ नासिक में हूँ वडो संता है फलाने अंदर वो संता है है, वहा महापुरुष है, तो ये शिष्य की भक्ति में व्यभिचार मालूम होता है ये व्यभिचारी श्रद्धा है और व्यभिचारी श्रद्धा वाले को गुरु जो देना चाहते वो पचता नहीं तो जैसे पतवता स्त्री के लिए लूला लंगड़ा पति एक बार मिल गया तो उसका पति है पार्वती को ऋषियों ने कहा ध्यान सं पार्वतियों को सप्त ऋषियों ने कहा के बबूत लगाते हैं सांप गले में है मुंडों की माला पहनते तेरे को तो नजदीक जाने में भी बदबू आएगी खोपड़ियां पहनते उसको तू पति मानने के लिए तप कर रही है नारायण देखो कितने आराम कितने और उनकी मणि चमकती मुकुट ये वो देखो सुदर्शन चक्र ग पद्म की सुहास कितनी सुंदर तुम जरा तो सोचो पार्वती कहती कि नहीं मैंने निर्णय कर लिया एक बार मैंने अपने दिल झुका दिया उधर एक बार मथा टेक दिया मैंने पति भाव से अब आप सप्तृश्य में आपका अनादर तो नहीं करती लेकिन ये बात आपकी हाँ मैं कभी नहीं मान सकती कोटि जन्म लगी रगर हमारी वरु तो शंभु न तो रहू कुमारी करोड़ों जन्म तक मैं मेहनत करूंगी लेकिन मरूंगी तो शिवजी को ऐसे ही पतव्रता स्त्री एक बार सिर झुका दे जिस पति को उसी से उसका भला है ऐसे शिष्य का उसी से भला है कि एक बार जिस गुरु का हो गया सतगुरु का हो गया कानपों के गुरु होते हैं कुल परंपरा के गुरु होते हैं वो सब ठीक है लेकिन सत्य स्वरूप ईश्वर का साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्मज्ञानी गुरु जब सतगुरु रूप में मिलता है तो फिर वो सतगुरु को सतशिष्य शिष्य को सतशिष्य बनकर लगे रहना चाहिए ऐसा शरीर कटाए होमी देवे तद्य मन का बैल न जाए शरीर को टुकड़े टुकड़े करके हवन कर देता तभी भी ब्रह्म ज्ञान के सिवाय आत्म साक्षात् के सिवाय मन का मैल नहीं जाता है और सतगुरु की कृपा के बिना उल्टा होकर तंग जाए तभी भी अज्ञान नहीं मिटता है पैसा कमाना एक बात है प्रसिद्ध हो जाना दान बान करके ये दूसरी बात है लेकिन सतगुरु को पहचानने के लिए बड़ी ऊंची खोपड़ी चाहिए और ऊंचा पुण्य चाहिए नारायण नारायण नारायण नारायण सतगुरु मेरा सुरमा करे शब्द की चोट मारे बोला प्रेम का हरे भरम की कोट जैसे कुम्भार होता है ना अंदर हाथ रखकर बाहर से ठोकता है तब गढ़ा बनता है ऐसे गुरु अंदर से कृपा का हाथ रखते बाहर से ठोकते तभी बनता है आदमी का जीवन ऐसे नहीं फूक मार से बन जाता है वाह भाई वाह वाह सेठ वा वा सेठवा वा वा। ऐसा करने से सेठ का कल्याण नहीं होता गुरु ऐसा हो शब्द की चोट करके घुटाई पिटाई करके हो जैसे पत्थर में से शिल्पी घुटाई पिटाई करके भगवान बना देता है मिट्टी में से कुम्हार घड़ा बना देता है ऐसे सतगुरु जीव में से ब्रह्म बना देते हैं ऐसे सतगुरु कभी कभी कहीं कहीं मिलते है एक भरोसा एक हास जो आदमी कभी किसी से लेगा कभी किसी के लेगा कभी किसी से लेगा तो उस ग्राहक की भी दुकानदार के दिल में वैल्यू नहीं होती लेकिन जो अपना ग्राहक है बंधा हुआ है तो उसको जरा रियायत करने की भी इच्छा हो जाती उधार देने की भी इच्छा हो जाती और दिवाली आए तो उस ग्राहक को बोनस देने की भी इच्छा हो जाती है ऐसे गुरु भी कभी बोनस दे देता तो निहाल हो जाता हाँ जो इधर से उधर भटकता रहेगा कभी इधर कभी को उधर कभी उधर तो गुरु बोलेगा भैया भी अभी थर्ड क्लास चला है सेकंड क्लास होने दे फर्स्ट क्लास होने दे तब देखा जाएगा तो अपना फर्स्ट क्लास या सेकेंड क्लास में नंबर होते हुए आदमी थर्ड क्लास में चले जाते तो ये आध्यात्मिक जगत की मति बढ़नी चाहिए व्यवहार में भले कोई अपने को चतुर समझे लेकिन आध्यात्मिकता में ये चतुराय काम नहीं आती ऐसी चतुराई को तुलसीदास ने गाली दी है मीठी गाली दी चतुराई चूल्हे पड़ी ऐसी चतुराई तुम्हारी चूल्हे में पड़ी, आग लगी चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व परो आचार आचार विचार अटकलें होशारी मैनेजमेंट सबको लाए वो बहन पूर्व में बह जाएगा बह गया चतुराई चूल्हे पड़ी पूर्व पर आचार तुलसीदास ने ऐसे लोगों को डांटा तो इंद्र इतना चतुर था इंद्र यशस्वी होकर जा रहा है गुरु खुश हुए गुरु ने माला दे दी इंद्र ने उस माला को आँखों पे लगाना चाहिए था गुरु की दी हुई चीज है गुरु की दी हुई लीद, शिवाजी महाराज आंखों पे रखता है गुरु की दी हुई मिट्टी का खोबा शिवाजी संभाल के रखता है आजीवन और इस इंद्र ने गुरु की दी हुई माला रख दी हाथी के मथे पर चलते चलते हाथी ने अपने सूंद से वो माला पैरों तले को चल दी गुरु की दी हुई परसादी पैरों तले को चल दी ऐसा जब गुरु को पता चला गुरु नाराज हुए तो शत्रुओं को खबर दे दी कि किसी ने इसके ऊपर इसका सतगुरु नाराज है शत्रुओं ने देखा बलेंद्र कितना भी बड़ा हो लेकिन सतगुरु की रहमत तो नहीं ने उस पर वो तो अपने शुक्र धमाधम कर दिया इंद्र को परास्त कर दिया खेलते खेलते हंसते हंसते जिसका कोई समर्थ रक्षक नहीं है उस आदमी का तब पतन हो कोई पता नहीं इंदिरा के पीछे इतना विरोध था फिर भी उसकी रक्षक समर्थ आनंदमय थी और इंदिरा ने जब निशा लगाया आनंदमय माँ नाराज हुई बोले तुम करो तुम भरो और उसी निशा ने इंदिरा को गिरा दिया वो गिरी और, और इधर उधर जेल में जाने की नौबत आ गई इंदिरा को और फिर माता जी के पास चक्कर काटे और क्षमा याचना की और माता जी ने फिर कृपा कर दी तो फिर इंदिरा चमकी तो जिसका कोई समर्थ हयात सतगुरु रक्षक नहीं है वो आदमी किस वक्त कौन से प्रॉब्लम से दुखी हो जाए हार्ट अटैक हो जाए कौन सा कुछ गड़बड़ हो जाए कोई पता नहीं उनका पूरा सुख कब दुख में बदल जाए कहना ही मुश्किल है रहते निगुर के बीच उन बिचारे मंत्र लेने वाले साधकों का भी आधा कसूर है रहते निगरकों के साथ हाथ मिलाते निग्रों के साथ खाते पीते निग्रों के साथ तो बुद्धि भी ऐसी हो जाती है वे विचारणी जो ईश्वर की छाती पर खेलने की शक्ति रखते ईश्वर अपनी बात हटाकर ब्रह्म ज्ञानियों की रखते ऐसा सदगुरु मिल जाए लेकिन शिष्य में पहचानने के अथवा गुरु भक्ति नहीं तो शिष्य ठन पाल बन जाता है इंद्र तेतीस करोड़ देवताओं का स्वामी इंद्र और बृहस्पति गुरु मिले और इंद्र ठंड थं हो गया गुरु की दीवी माला का अपमान कर दिया दैत्यो ने चढ़ाई कर दी बुरी तरह इंद्र हारा भटकते भटककार लिया तो उसकी शरण गया और कृष्ण अवतार में भी मैं चांदी पनी के शरण गया तो मैं गुरुओं की शरण जाता हूँ तो मैं गुरु का ठुकराए हुए तो मैं कैसे शरण दूंगा भगवान भगवानी संभाल सगन गुरु लगे गुरु ऐसा वैसा गुरु नहीं जो सतगुरु है उनकी बात कर रहा हूं कुल गुरु होते हैं पंचाक्ष मंत्र देने वाले गुरु होते हैं परंपरागत गुरु होते हैं वो बात अलग है जिनको सत्य स्वरूप ब्रह्म परमात्मा का ब्रह्म ज्ञानी गुरु उसका अगर कोई शिष्य बन गया है तो उसके लिए सब कुछ है वो तो कभी ने गुरुओं की व्याख्या की एक गुरु प्रथम गुरु दाई जिसने नाद छुड़ाई माँ और पुत्र का जो नाभि से कटिंग किया वो पहले गुरु दूसर गुरु जिन अक्षर ज्ञान दीना क खूल में पढ़ाया तीसरे गुरु जिन कुल परंपरा का मंत्र देना ऐसे तो मेरे भी कुल परंपरा के मेरे बाप के गुरु थे वही मेरे गुरु बने लेकिन ये कुल गुरु है चौथा गुरु जिन कंठी दीना पंचम गुरु जिन शब्द सुनाया षष्ठम गुरु जिन शत्रु जहाँ से आया वहां पहुंचाया तो पहला दूसरा तीसरा गुरु तक तो ठीक है लेकिन चौथे पांच पांचवी थे और, पांच और साथमें गुरु का एक ही सदगुरु करते हैं। शब्द भी सुना, सुना। सदगुरु का तो शाम भविधाने देता शब्द की जागृति की कृपा भी साथ में करता है एक आदमी प्रीत सत्याख्या और सत्य में हमारी निष्ठा हो वो भी उनके सान्निध्य से होता होने लगता जहा वहाँ पहुंचाया कर सकता उपाय बराह क्या तो जात विश्व रूपा वह ब्रह्म है की शरण है वो जो बताए वो बिलकुल इंद्र गया तो जो विश्व रूपा थे उस ब्रह्म से उनकी अपी इनमें उनको अनुन विनय करके सदगुरु की जगह पर तो बताई। इंद्र तो फिर से चाहिए तो देख एक काम कर, दधी ऋषि के पास जाओ होकर न जाना दास होकर जाना सेवक होकर जाना और उनकी सेवा कमुष्ट कर और दधीजी ऋषि क्या चाहिए तो बिना की मुझे राज्य चाहिए और उस राज्य को पाने की तब बस कोई लाय नहीं और और अपना सब काम कर चुके छोड़ उनकी तो जनाना तो की तो विजय हो जाएगी कैसी लड़ाई उसमें अपना संकल्प रख दिया दृष्टा तो प्रजापति के पुत्र विश्व ने और इंद्र ने ऐसा ही किया और फिर हंसते हंसते उन बलवान दायित्व को मार भगाया और इंद्र को फिर से राजवाही बहुत तो जो आदमी संसार में ऊंचा यशस्वी देख रहा है उसके पीछे कुछ न कुछ सत्कर्म या किसी न किसी सीधे या अन साथ होता है अगर नहीं है तो भ्रमण सिर जाएगा फिर माता-पिता गुरु की सेवा दादी ने, अपने माता पिता के किया हो संतों के किया हो, कुल बलवान होता है उतना उसका इष्ट मजबूत रहता है इष्ट मजबूत रहेगा तो अनिष्ट को वो दबाकर सुखी रहेगा अगर इष्ट कमजोर हुआ तो उसका अनिष्ट के इष्ट को दबाकर उसको दुखी कर देगा योग वशिष्ट महारामायण में भगवान राम के गुरु कहते है राम जी जीव के, दो, जीव के दोनों पक्ष में दो मल है एक इष्ट है दूसरा अनिष्ट है अगर इष्ट मजबूत है तो अष्ट दबा रहता है अगर अनिष्ट का इष्ट कमजोर कम हो जाता है पुण्य कर्म कर्मोर संभालने वाला समर्थ का हाथ कम हो जाता है तो अनिष्ट जोर कर लेता है अनिष्ट उसे दबा देता है तो इंद्र का जब इष्ट मजबूत था तो शसु हो रहा था इष्ट तो उसका जर रुक गया अनुष्ट अनिष्ट जोर कर लिया पास की शरण ली और इष्ट मजबूत किया फिर इंद्र की विजय हुई शिवाजी महाराज सो रहे थे मुगलों ने ऐसा कुछ टूणा फूणा का सहारा लेकर किसी व्यक्ति को तैयार किया और वो अपनी उस विद्या से व्यक्ति तो हिंदू था लड़ता तो लेकिन तैयार किया था शत्रुओं ने उसको शिवाजी सो रहे थे और वो शैन तक पहुंच गया और उसने मयान में से तलवार नेपाल के शिवाजी का गर्दन धड़ से अलग करने का बस जो षड यंत्र था उसके मन में करने को जा रहा था एकाएक एक, किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया वो बोलता मैं यहाँ तक आया मैं अपनी उस विद्या से सिपाहियों को भी नींद आ गई है वो क्या तुम कौन हो बोले तुम तुम्हारे इष्ट ने तुम्हारे मंत्र जंतर ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया तो शिवाजी का इष्ट गुरु कृपा भी उसकी रक्षा करने को यह मौजूद है तुलसीदास ने कहा रामायण में गुरु भी न भवान निधि तरह ही न कोई चाहे बिरची शंकर सम हो तो जो लोग बड़े व्यापारी हैं, राजनेताओं के साथ उठे बैठे ऐसे लोगों को सदगुरु मिलता है तो वो सदगुरु के साथ भी राजनेता जैसा व्यवहार करेंगे तो थन पाल हो जाएंगे लेकिन सतगुरु को आगे सत्य होकर व्यवहार करेंगे तो निहाल हो जाएंगे अब मर्जी उनकी है अच्छा डिसू नियम तो न गुरु आज तो उत्तम शिष्य होता है हनुमान जैसा गुरु के संकेत को अथवा तो गुरु की सेवा को खोज लेता है मध्यम मध्यम शिष्य होता है कि संकेत अथवा आज्ञा पाकर सेवा में जुड़ जाता है और अधम शिष्य होता है कि कहने पर सेवा करता है और टालता है और अधमा अधम होता है उसके भाग्य में तो गुरु की सेवा कहाँ और मुक्ति कहाँ वो तो संसार में जन्मता मरता रहता है चरणदास गुरु कृपा उलट गई मेरी नयन पुत्रिया जिस नयन पुत्रियों से जगत ये दिखता था और आकर्षित करता था जन्म मरण के चक्कर में लाता था गुरु की कृपा हुई मेरे अंदर की जो आँख है वो खुल गई अब तो मुझे जगत अपने विकारो में नहीं बांध सकता है जगत की जगत को देखते देखते खुली आंख जगत देखते देखते जगत की गहराई में जो सत्यचित आनंद स्वरूप चिदाश रूप ब्रह्म है वो मुझे दिख रहा है चरणदास दास गुरु की पाकि उलट गई मेरी नयन कुतरिया गुरु की कृपा से वो दृष्टि मिल जाती है सब दुख नाशिनी दृष्टि मिल जाती है ये तो क्या मौत के समय भी आपका बाल बांका नहीं होता ऐसे शहशाह होकर मुक्त हो जाते जो भगवान नारायण को सुख शांति और ज्ञान होता है वही सतगुरु की कृपा से इस साधक को सिद्ध अवस्था में हो जाता है जो भगवान शिव जी की समझ है वही साधक की सिद्ध अवस्था में समझ आती है जो भगवान ब्रह्मा जी को आत्म साक्षात्कार है वही मनुष्य शरीर में सद्गुरु की कृपा से हो सकता है जो भगवान शिव को साक्षात्कार है जो भगवान नारायण को आत्म साक्षात्कार है जो ऊंचे ऊंचे महर्षि वशिष्ठ आदि को है वो हो सकता है वशिष्ठ के जमाने का शरीर अभी आपके पास नहीं है राम के काल का शरीर और व्यवस्था और राज्य सुख नहीं है लेकिन राम के समय जो परमात्मा था वही परमात्मा अभी है और राम के हृदय में वशिष्ठ ने जैसे ब्रह्म ज्ञान से परब्रह्म परमात्मा सुख प्रकट किया वही परमात्मा सुख लीला सब ने अपने प्यारे भक्त के ऊपर दर्शाई वस्तुओं पर युग का प्रभाव पड़ता है शरीर पर प्रभाव पड़ता है मन पर पड़ता है बुद्धि पर पड़ता है लेकिन सत्य पर काल का प्रभाव नहीं पड़ता है सत्य अकाल पुरुष है और अकाल पुरुष का साक्षात्कार कराने वाले सदगुरु की तो जितनी भूरी भूरी प्रशंसा करो उतनी कम है और सदगुरु की सेवा वास्तव में सदगुरु की सेवा सदगुरु की सेवा नहीं शिष्य अपनी सेवा करता है अनंत कुनी जैसे खेत में कोई दाना देता है तो क्या खेत को क्या देता है अपने घर ही किसान लाने की व्यवस्था करता है ऐसी सदगुरु की जो भी सेवा है घूम फिर के हमारी हमारे कुल की हमारे खानदान की सेवा हो जाती किसी ने कोई साधुओं की सेवा की साधु थे सदगुरु तो नहीं साधु थे सेवा करके वो सेठ पूछता है वो सेठ इधर बैठा है सेठ बोलता है महाराज आनंद है ना, खुश हो न महाराजों ने कहा क्या आनंद क्या खुश जो भाई करते हो, तुम अपने लिए करते हो हमको क्या जयराम जी की पांजिला को परि राम तीर्थ तो तो बोलते थे ये शुकर कर कि वो तेरे दर पे अपना भाग्य खाते है कोई साधु संत तेरे दर पर खा लेता है तो तू शुक्र कर वो तेरे दर पे अपना भाग्य खा रहे है। तेरा यश और पुण्य बढ़ रहा है तो ऐसे ही सतगुरु की जो सेवा करते हैं वास्तव में अपनी ही सेवा करते हैं सतगुरु का देवी कार्य करते हैं वो वास्तव में अपना ही देवी कार्य करते हैं तो उत्तम शिष्य जब नाम दान लेता है तो उसकी श्रद्धा श्रद्धा का सदगुण ये पहली शर्त है श्रद्धा जितनी पक्की होगी उतना ही गुरु के साधन में वो डटा रहेगा और उतना ही उसके जीवन में संयम बढ़ेगा और जितना श्रद्धा होगी उतना तत्परता होगी जितना तत्परता होगी उतना संयम होगा जितना संयम होगा वो उतना ही महान बनता जाएगा अश्रद्धा होगी ठन ठन पाल तो साधना करेगा ठन ठन पाल संयम रहेगा ठन ठन पाल हो जाएंगे बुरे हाल हमने गुरु तो किया है लेकिन यार अभी अभी दुखी रहता हूँ तो तुमने गुरु सदगुरु नहीं किया है तुमने केवल सिंबल लगा लिया लर्निंग लग लाइसेंस लिया अभी पक्का लाइसेंस नहीं मिला है बेटा सदगुरु शिष्य का पहला लक्षण है कि सदगुरु में अटूट श्रद्धा अरे जैसे सप्तषियों ने आकर पार्वती की श्रद्धा हिलाने की कोशिश की पार्वती नहीं हिली ऐसे ब्रह्मा आकर भी श्रद्धा हिलाए विष्णु आकर भी श्रद्धा हिलाए फिर भी श्रद्धा नहीं हिली शिव जी आकर श्रद्धा हिलाए फिर भी श्रद्धा नहीं हिली ऐसा शांतिपक हो गया वेद धर्म गुरु के एक शिष्य थे शांतिपक गुरु की उस पर कृपा देकर दूसरे शिष्यों को जरा खटकता था गुरु ने लीला किया गुरु ने कहा मेरा प्रारब्ध यश में से अपयश का होगा इसीलिए तुम लोग खिसक जाओ नाहक हाँ, तुम्हारा भी फिर अपयश हो तो जो ऐसे ही थे दिखावटी भगत उन्होंने कहा गुरु ठीक कहते खिसक गए दूसरे जो मध्यम भक्त थे उन्होंने कहा अपयश होगा तो क्या है अपयश करने वालों को पाप लगेगा हम अपने गुरु को क्यों छोड़े दुनिया चाहे कुछ भी बके लेकिन हमको तो आपसे ज्ञान मिला है आपसे शांति मिली है हम तो आपके ऋणी रहेंगे गुरुजी, प्राण चले जाए लेकिन हम आपकी शरण नहीं छोड़ेंगे गुरु ने कहा, तुम नहीं शरण छोड़ते तो मैं आश्रम छोड़कर चला जाऊंगा क्योंकि मेरी अकयश भी होगी और बीमारी भी आएगी और मेरे को कोर की बीमारी होगी और आंखे भी चली जाएगी अंधा हो जाऊंगा और फिर मैं अंधा रहूं और आपको देखू ऐसा अंधा आपको दुख होगा मैं आश्रम छोड़कर गंगा किनारे जाऊंगा वही रहूंगा वचन करूंगा तो इतने में तो गुरु ने अपना जो कुछ योग शक्ति से करना है कोर की बीमारी निकली पीप बहने लगा आंखें भी खराब होने लगी दिखना भी कम हो गया शिष्य ने देखा अच्छा तो गुरुजी अब गंगा किनारे जाएंगे तो ठीक रहेगा शांति पन्ने का गुरुजी कुछ भी हो मेरे को तो साथ ले चलो अरे बेटा कौन होगा बदबू निकलेगी सर पर कचरा लेता है बोले अरे गुरु जी का, ब्रह्म का सुख हम भोग सकते तो गुरुजी के दुख में हम थोड़ा दुख में भोग लें तो गुरुजी हमारा सौभाग्य है हमारे सौभाग्य में हमको आप मदद कीजिए ऐसा डटके उसने प्रार्थना की कि गुरु जो बात करे वो विनंती करके उस बात से अपने अपनी सेवा वो पक्की करा ले गुरु ने कहा अच्छा तो नहीं मानता तो चल लेकिन वहां भागेगा गुरु जी बस सेवा दीजिए झोंपड़ी बनाकर रह रहे गुरु को कोर हो गया आंखें चली गई दिखता नहीं पीप साफ करता है भिक्षा करके ले आता है गुरुजी को खिलाता है गुरुजी गुरु दे रहे बदले में गाला है क्या है मैं ना बोला था फिर भी चिपक गया जोक देसा चला जा ये क्या सेवा है ऐसा है वैसा है भाई केजरीवालों की कड़क कड़क परीक्षा नहीं होती है परीक्षा तो कॉलेज में होती है जितना जितना साधक ऊंचा होता है जितना जितना विद्यार्थी ऊंचा होता है उतना उतना पेपर ऊंचा होता है तो गुरु को, को सब कुछ देना था जिस शिष्य को तो सब सब तरफ से उसको कसना था लेकिन वो हटा नहीं वो हटा नहीं लेकिन भगवान को हुआ कि अरे ऐसा शिष्य मेरे नगरी में रहता है मैं उससे जा जामिल भगवान शंबर सदा शिव आये साक्को मिलते है तो मेरी काशी नगरी शिव की नगरी है ऐसा तो सदगुरु का सत शिष्य है लोग तो महम काशी विश्वनाथ की पूजा करते उपवास करते उनके पास अभी नहीं गया और तेरे बिना बुलाए तेरे पास आया मैं तेरे पर खुश हूँ गुरु भक्ति पर मैं बड़ा प्रसन्न हूँ गुरु परंपरा का शान बुलंद कर दिया वक्सए तेरे को जो मांगना है मांग ले बिना मांगे दर्शन दे रहे और बिना मांगे वरदान का ऑफर कर रहे शांति पर कहता है की अगर आप देना ही चाहते हैं तो हे शंबस मेरे गुरुदेव की पीड़ा हर लीजिए बस उनको आंखें दे दीजिए शिव जी ने कहा मैं तो दे दूं लेकिन तेरे गुरु से पूछ और भी कुछ चाहिए? जी गुरु जी गुरु जी, <laughs> गुरु जी भगवान शिव जी ने मुझे दर्शन दिए और आपके लिए मैंने मांगा कि रोग मुक्त हो जाए और आंखें मिल जाए गुरु ने कहा नला एक अरे दुष्ट जा जा जा वरदान वापस कर दे मेरा प्रारब्ध मैं भोगूंगा तू सेवा करने से कतराता है इसलिए मेरे लिए भीख मांगता है भीख मांगे हम शिवजी से भीख मांगकर स्वस्थ रहेंगे नहीं नहीं हम तो अपना प्रारब्ध भोगेंगे शरीर भोग रहा है मैं तो स्वयं शिव स्वरूप हूँ मैं उनकी कृपा लेकर स्वस्थ हो जाऊँ ऐसा तू मेरे को मंगता बनाने को आया शहनशाह सतगुरु को तू भिखारी बनाने आया जा भिखारी कहेंगे भाग यहाँ से वो गया शिव जी के चरणों में गुरु जी बाहर आक्रम हूँ आप अपना वरदान कैंसिल करिए शिवजी मुस्कुराए अंतर्धान हो गए कि धन्य है गुरु भक्ति इसकी और धन्य है गुरुदेव की अपनी निष्ठा शिव जी से रहा नहीं गया भगवान नारायण के पास गए कि मेरी नगर में कैसे दोनों आए शिष्य शिषक की जगह नहीं छोड़ता और गुरु अपने गुरु तत्व तो को नहीं छोड़ता कितना बेतरवा गुरु है। जिसको गरज होगी आये का सृष्टिकर्ता खुद लाएगा परवाह नहीं ऐसा गुरु गुरु को परवा नहीं को भी परवाह नहीं शिष्य भी पक्का है तो गुरु भी पक्का है अब ये दो ऐसे मिले हैं कि नारायण तुम जाओ उनके दीदार करो दीदार के लिए लोग छत पटाते हैं लेकिन सत्य शिष्य और सत गुरु की ऐसी जोड़ी मिली है कि भगवान नारायण दीदार करने को आए वेद धर्म गुरु का ये कथा नाथ संप्रदाय के गोरखनाथ ने अपने प्यारे शिष्यों को वेद धर्म की कथा सुनाई थी शांति पक्की सुनाई थी गुरु गीता में भी ये कथा थोड़ी सी है भगवान नारायण आए कि शांति तेरी गुरु भक्ति देखकर मैं बुन बिबिन बुलाए आया हूँ क्योंकि गुरु का दर्जा संसार में ऊंचे से ऊंचा दर्जा है हर इजत वाले से सतगुरु की ऊंची इज्जत है परमात्मा का साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्म जीव ब्रह्म की एकता ये आत्मा ब्रह्म है ब्रह्म आत्मा है ऐसी और सारा ब्रह्मांड एक चीज स्वरूप है ऐसी समझ वाला ऐसे सत्य का साक्षात्कार किया हुआ सतगुरु में तेरी ऐसी निष्ठा मैं बड़ा प्रसन्न तेरे सदगुरु भी अच्छे लेकिन एक बात तेरे सदगुरु की हमको अच्छी नहीं लगी मेरे सदगुरु की बात नहीं नहीं देखो देखो सुनो नारायण समझते कि ये सदगुरु के विरुद्ध का एक शब्द नहीं झेल सकता देखो भाई सतगुरु अच्छे हैं उनमें शांति शक्ति है उन्होंने वरदान तुम अपने हित के वरदान को ठुकरा दिया चलो तो सतगुरु है लेकिन तू अपने हित का तो मान ले तू अपने लिए कुछ ले लें बोले मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो सदगुरु के लिए नहीं लिएगुरु को तो कुछ नहीं चाहिए तो तू अपने लिए ले ले पागल तूने इतनी सेवा किया वो क्या देंगे बोले देखो आप मेरी श्रद्धा तोड़ने का एक शब्द भी कहते तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है मैं आपका अनादर तो नहीं करता हूं लेकिन आप नारायण अच्छा देखो सुनो तुम अपने लिए कुछ मांग लो ने मैंने मेरा दाता कर रखा है मांगूंगा तो वहीं से मांगूंगा जिनके सेवा से आप दिन बुलाए आ गए उनको छोड़कर मैं आपसे कैसे मांग सकता हूँ मांगे देते रहते हैं दिन रात मेरे पाप तापर कर मुझमे मजबूती भरते रहते हैं वो तो, तो बिना मांगे देने वाले दाता है तो मैं आया हूँ देव आया है अगर वरदान नहीं लेता तो ये देव का अपमान है कुछ वरदान मांग ले बोले मैं अपने लिए तो नहीं गुरुजी से आज्ञा ले गए गुरुजी से वरदान मांगने के लिए भगवान नारायण आए वरदान मांगने का आग्रह कर रहे आपकी जो आज्ञा हो गुरु ने कहा जहां नारायण को कहे तो कि जो तुम्हें अच्छा लगता है वो दे